देश स्मृति पुराण सूत्र चतुर्थ अध्याय फलाध्याय इसमें प्रथम पाद है जीवन मुक्ति निरूपणाख्य प्रदम पाद इसमें आवृत्त्याधिकरण नाम प्रथमाधिकरण पर पूर्व हो गया था विषय है आत्मावार द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य निर्ध्यासित इत्यादि श्रवणादि साधन है इन साधनों के इन साधनों की आवृत्ति कितने काल तक करनी है पहले तो आवृत्ति करनी है कि नहीं करनी प्रश्न का कारण है कि आवृत्ति संबंधी कोई शब्द इस उपनिषद वाक्य में या अन्यत्र प्राप्त नहीं होता कोई भी ऐसा वाक्य नहीं मिलता जो कहता हो कि ऐसे वाक्यों की आवृत्ति करनी चाहिए इसलिए पूर्व पक्ष ने ये विचार रखा कि प्राथमिक विचार यही रहा कि जितने बार करने के लिए कहा है उतने बार करना चाहिए यह शास्त्र का नियम है जैसे कर्मा आदि में होता है एक बार करने के लिए कहा तो एक ही बार किया जाता है दोबारा नहीं किया जाना चाहिए यदि दोबारा करते हैं तो शास्त्र नियम का भंग होगा और शास्त्र का अधिक्रमण करने का पाप भी लगेगा दोष भी लगेगा इसलिए जैसा कर्म में अन्यत्र अन्यत्रोपासना आदि में होता है उसी प्रकार यहां भी द्रष्टव्य है श्रोतव्य मंतव्य एक एक बार कहा है तो एक, एक बार कहने का अर्थ है कि एक एक बार ही इसका अनुष्ठान होने से शास्त्र का तात्पर्य पूर्ण हो गया शास्त्र पृदार्थ हो गया और एक बार अनुष्ठान करने से शास्त्र नियम का भंग भी नहीं होगा दोष भी नहीं लगेगा शास्त्र का अनुसरण भी होगा दोनों प्रयोजन है इसलिए एक से अतिरिक्त बार करने की आवश्यकता नहीं कि आत्मा को जानने की इच्छा है तो आत्मसंबंधी श्रवण एक बार कर ले तदनंदर मनन करें और तदनंदर निध्यासन करें इससे एक अपूर्व उत्पन्न होगा जैसे अन्य कर्मों में होता है ऐसे एक अपूर्व उत्पन्न होगा उस अपूर्व से इच्छित फल प्राप्त हो जाएगा यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय है इसलिए यावत शब्द जितने शब्द की आवृत्ति कही गई है उतने ही करें ये पूर्व पक्ष ने जो कहा तो उसी के लिए सिद्धांति आरंभ किया था सूत्र को लेकर के आवृत्ति असकृत उपदेशात सिद्धांति ने कहा कि आवृत्ति करनी चाहिए प्रत्येक के आवृत्ति करनी चाहिए आवृत्ति ही आवृत्ति करनी चाहिए कुतहा क्यों करनी चाहिए क्योंकि असकृत उपदेशात अनेक बार उपदेश हुआ है इससे इस लक्षण से इस ये निकलता है कि आवृत्ति करनी चाहिए जैसे स्रोतव्य मंदव्य निर्ध्या जातीय जो शब्द है इनकी भी आवृत्ति है प्रत्येक की आवृत्ति ही यहां सूचित की गई है इसलिए आवृत्ति करनी चाहिए कहा तो पूर्वादि वहां पूछा कि हमने आपको इस विषय में यह कहा था कि जितने शब्द लिखा गया है जितने शब्द श्रुति का वचन है उतने शब्द में उतनी मात्रा आवृत्ति हो जाए तो एक बार स्रोतव्य कहा तो एक बार सुनेंगे एक बार मंतव्य कहा तो एक बार मनन करेंगे एक बार अध्यासन करेंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा और उससे अपूर्व उत्पन्न होगा और उससे फल मिलेगा ऐसा कहा तो कहते हैं ये ऐसा नहीं है यहां यहां क्या है भाष्य में कहा था दर्शन पर्यवसानवादेशांश इनका अनुष्ठान का उद्देश्य शास्त्र ने क्या कहा पहले उद्देश्य देखना चाहिए कई कई कर्म ऐसे होते हैं एक बार करने से होता है ऐसा भी कर्म है ऐसा नहीं कि कोई सभी कर्मों को बार बार करना चाहिए आवश्यक नहीं है एक बार करने के लिए कहा तो एक बार करना ऐसे बहुत सारे कर्म हैं लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे भी है उद्देश्य के अनुकूल यदि आवृत्ति करनी है तो यावत आवृत्ति आवश्यक है उतनी आवृत्ति करनी ही है ऐसे भी कर्म है यहां ऐसा कर्म है यहां क्या कहा कि आत्मा को द्रष्टव्य कहा आत्मा को देखना चाहिए जानना चाहिए अर्थात आत्मा को जानना ही यहां प्रयोजन है तो जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक इनका अनुष्ठान क्षित तो दर्शन पर्यवसान देशांक है यह दर्शन में जाकर के ये पर्यवसान होगा दर्शन पर्यवसान का अर्थ दर्शन में इसकी समाप्ति है दर्शन पर्यंत इसको जाना पड़ेगा अब जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक ये करना ही है यह अर्थ निकलता है जैसे दर्शन पर्यवसानी श्रवणादीन आवर्त्यमान दृष्टार्थाती दर्शन पर्यंत श्रवण आदियों के आवृत्ति करने पर ही आत्मा रूप ज्ञान आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान यह प्राप्त होगा वही इसका प्रयोजन है यह दृष्ट प्रयोजन में अदृष्ट प्रयोजन में नहीं दृष्ट प्रयोजन का अर्थ है कि यहां उसका प्रयोजन देखा जाएगा अदृष्ट प्रयोजन का अर्थ है यहां नहीं देखा जाएगा भविष्य में और कई स्थान में और कोई स्थिति में उसको जाना जाएगा ऐसा होगा दृष्ट प्रयोजन तो दृष्ट प्रयोजन वाला तो दृष्ट प्रयोजन क्या कहा कि आत्मा को प्राप्त करने तक श्रवण करना चाहिए कहा इसलिए ऐसा होता है जैसे एक कर्म का उदाहरण देते हैं अवघाद आदि तंडुलादि निष्पत्ति पर्यावसानी तद्वत चावल को चावल धाने को कूटता ओखल में डालकर के कूटता है कूटने का अर्थ होता है कि उसमें से चावल के जो धाने हैं वो तो धानों में से भूसे को अलग कर देना है और वो चावल को अलग कर देना है यही उसका प्रयोजन होता है अब ये जो कूटना है कि अब देखते हैं शास्त्र में तो कहा कि ब्रिहीन अवघातयित एक बार कहा कि चावलों को कूटना चाहिए ऐसा एक बार ही प्रयो, वाक्य प्रयोग किया ऐसा नहीं कहा कि बार बार कूटना चाहिए यह तो नहीं कहा किंतु तो अर्थात यह जाना जाता है कि एक बार वाक्य प्रयोग करने पर भी वहां प्रयोजन क्या है कि चावल से भूसा को अलग करना प्रयोजन है तो जब तक वो चावल अलग नहीं होता तब तक उसको कोटना अनिवार्य होता है नहीं तो कोटने का प्रयोजन खाली एक बार डाल करके एक बार बोल दिया तो एक बार कूट दिया तो काम नहीं होगा प्रयोजन नहीं है ठीक इसी प्रकार यहां भी अभी च उपासन निधिध्यासन ची अंदर्नीत आवृत्ति गुणेव क्रिया अभिधीयते इसी प्रकार यहां भी आत्मा के दर्शन पर्यंत यानी आत्मा के अपक्ष साक्षात्कार पर्यंत श्रवण मनन निरिध्यासन को आवृत्ति करनी चाहिए ऐसा कहा अब कहते हैं कि इसके लिए सूचक क्या है यह आपको कैसे मालूम पड़ा तो जैसे ब्रीही आदि के विषय में चावल आदि के विषय में ठीक है क्योंकि वो तो हमें दिखाई पड़ता है कि चावल अभी एक बार कूटने से तो काम नहीं हुआ तो हम बार बार कूटेंगे उसको यह ठीक है लेकिन श्रवण्या निर्ध्या, मनन निध्यासन यह जो साधन है इसमें तो ऐसा नहीं दिखता कि श्रवण एक बार श्रवण करने के बाद ज्ञान नहीं हुआ ऐसा तो नहीं दिखता ज्ञान हो गया ऐसा दिखता शब्द तो ज्ञान हो जाता है ना श्रवण किया आत्मा के बारे में तो किसका ज्ञान हो गया आत्मा का तो ज्ञान हो गया बनन से भी जो भी होगा तब भाष्यकार यहां एक रास्ता दिखाते देखिए कि ये अभी उपासना ये जो उपासना शब्द प्रयोग करते हैं उपासीता ऐसा प्रयोग करते हैं वेद में वेदा, उपासीता, ध्यात ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं तो ध्यान करो उपासना करो इत्यादि बोला उसी प्रकार निधिध्यासनम तो निध्यासन शब्द का भी प्रयोग किया यह भी ध्यान के अर्थ में ये निधिध्यासन होता है देही चिंताया धातु से निधिध्यासन बनता है तो ये दोनों का ऐसा अर्थ है कि इसमें अंदर नहीं था आवृत्ति गुण रहता है इसमें आवृत्ति गुण स्पष्ट नहीं है आपको शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा लेकिन उपासना करो ध्यान करो कर्म करो ऐसा बोल दिया तो इसके अंतर्गत ध्यान का विचार या आवृत्ति का विचार रहता है क्योंकि एक बार उपासना किया इसका मतलब भगवान को एक बार ध्यान किया तो उपासना पूरी नहीं होती उपासना तो आजीवन करना होगा आगे फिर आधिकरण आएगा इसके विषय में बोलेगी तो आजीवन करेंगे तब भल होता है कल बताया तो अंधकार इत्यादि जैसा कहा है उसका अर्थ है कि वो शब्द के तात्पर्य से आपको बार बार करने का अर्थ ही ग्रहण करना पड़ेगा अंदरनीत अंदरनीत मन अंदर लिया गया जो अर्थ है आवृत्ति का वो आवृत्ति गुण विशिष्ट ही कहा जाता है तो क्रिया अभिधीयते क्रिया का अभिदान किया जाता है जैसा जब करो बोला अब जब करना का मतलब जब जलपन धाधु से जब निकलता है जब शब्द तो एक बार बोलने से जब हो गए ऐसा होता है लेकिन उसका ऐसा अर्थ नहीं है जब करो बोले तो आवृत्ति करके एक माला दो माला इत्यादि की आवृत्ति उसका अर्थ में आता है एक बार जब करने का ऐसा अर्थ नहीं है वो अंदर अंदरनी दर्थ है वो तात्पर्य से व्यक्ति समझता है कि जब करने के लिए बोला तो ऐसे आवृत्ति करनी है इस प्रकार की आवृत्ति होती है ऐसा ना याद होता है इस प्रकार के शब्द होते हैं केवल आप शब्द को पकड़ के चलेंगे तो नहीं होता उसका तात्पर्य भी देखना पड़ेगा और तात्पर्य को प्रसंग से समझना पड़ेगा और यदि प्रसंग से समझ में नहीं आया तो आप परंपरा से जो अर्थ लिया जाता उसको लेना इसलिए क्रिया अभिधीय दे या आवृत्ति गुण विशिष्ट क्रिया को ही वहां कहा है ऐसा जाना जाता है जैसा उदाहरण के लिए बोल रहे हैं तथा ही लोके अब दो लोक में देख के लोक में भी ऐसा उपासना आदि शब्द का प्रयोग करता है जैसा गुरुमुपास्ते राजान उपास तात्पर्य गुरुवादीन अनुवर्त दे सब मुच्यत तो गुरु मुस्ते ऐसा कहा गुरु की उपासना करते तो गुरु भी उपासना करते माने एक एक ही बार करते हैं जैसा गुरु को एक बार नमस्कार किया बस हो गया ऐसा तो नहीं है ये अर्थ है कि जब तक गुरु है जब तक वो शिष्य है दोनों के भाव जब तक गुरु शिष्य भाव में है तब तक निरंतर करते रहेगा वो तो आजीवन रहेगा तो आजीवन गुरु की उपासना होती है लेकिन कहा एक बार तो इसलिए अब प्रतिदिन नमस्कार करना होगा प्रतिदिन उनकी सेवा करनी होगी जो कुछ भी उपासना गुरु उपासना के लिए कहे गए हैं वो सब कुछ प्रतिदिन आवृत्ति करते रहना पड़ेगा एक बार नहीं दो बार अब गुरु को भोजन देना है बोला तो एक बार भोजन दे दिया फिर दोबारा नहीं ऐसा नहीं होता जब जब वो भोजन करेंगे तब तब देना पड़ेगा जब तब पानी पिएंगे वो पानी पिलाना पड़ेगा ऐसा होता है इसलिए यह अंदर आवृत्ति उसमें रहती है कहते हैं एक बार लेकिन अंदर निहित आवृत्ति है। इसी प्रकार राजा न एक बार की बात तो होती नहीं है यहां आवृत्ति की बात होती है तो तात्पर्य गुरु आदि अनुवर्त है जो तात्पर्य से यानी लगाव से गुरु आदियों के अनुवर्तन करते हैं उस उद्देश्य से गुरु उत इत्यादि लोग में कहा जाता है उसमें आवृत्ति अंदर है तथा इसी प्रकार यहां भी ध्याय दि पदिमिति या निरंतर स्मरणा पति प्रति सोत्कंठा सेवम अभिधीयते इसी प्रकार एक लोक में वाक्य प्रयोग किया जाता है प्रोषित पदिम पदीम ध्याय विवाहित स्त्री है उसके पति कहीं विदेश में चले गए मन दूर चले गए तो प्रोषित जिसके नाथ बाहर चले गए वो क्या करेगी वो निरंतर पति के बारे में चिंतन करती रहेगी तो विरह भाव से निरंतर चिंतन करती रहेगी वो एक बार नहीं निरंतर कर रही ऐसे भी लोग में होता है तो ध्यादी पतिम प्रोषित नाथ जो बाहर चले गए हैं जिनकी पति तो निरंतर चिंतन करना होता है तो इसी प्रकार ध्यान में भी और उपासना में भी निरंतर स्मरणा पति वो क्या करती है विवाहिता स्त्री वो निरंतर स्मरण करती रहती है और कंठा उत्कंठा के साथ मन कब आएंगे कब आएंगे ऐसे सोच करके निरंतर उपासना करती रहती चिंतन करती रहती तो ऐसा ये इत्यादि कहा जाता है इसलिए शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है और एक ही बार होने पर उसका अर्थ अनेक होता है तो ये समान शब्दों का एक बार प्रयोग करने पर भी उसका अर्थ अनेक होता है ये व्याकरण आदि में भी सर्वपरणाम एक विभक्त इत्यादि सूत्र है व्याकरण में उसमें भी यही होता है कि अब राम राम को आप दो बार कहना चाहते हैं रामश्च रामश्च ऐसा तो दो बार नहीं कहा जाता उसको एक कहा जाता है तो रामो दिवचन और इसी प्रकार रामाह बोलते हैं रामाह मन बौद्ध राम होते हैं तो ये बार बार राम शब्द प्रयोग नहीं करते इस प्रकार समाज में भी एक शेष होता है दोनों को मिला करके एक होते हैं तो माता च पिता च पितरू ऐसा होता है एक शेष समाज में ऐसा होगा माता और पिता दोनों को मिला करके पिता बना दिया पिताऊ बना दिया तो एक में कहा जाता है ऐसे होता है इसलिए यहां आ, एक साथ कहने पर एक बार कहने पर एक ही होता है यह अर्थ निकालना सही नहीं है कहा विद्या उपास्तियों वेदांतु अव्यतिरेकेण प्रयोगो दृश्य थे दूसरा पक्ष ने अंत में एक कहा था कि वेदा वेद इत्यादि में ये वेद उपासमादीशु अनावृत्ति अंतिम कहा था क्योंकि कहीं कहीं उपासना के दृष्टि से वेद शब्द का प्रयोग होता वेद जानने के अर्थ में होता है विद्या और कहीं उपासिता शब्द का प्रयोग होता बोलते ये अर्थ में भेद नहीं है इनका कि वेद शब्द का उपासित शब्द का दोनों के प्रसंग के अनुसार उपासना ही अर्थ है जैसे वेदांतेशु यानी वेदांतों में उपरिषदों में अव्यतिरेके प्रयोग को दृश्य थे अव्यतिरेक भिन्न भिन्न भिन नहीं मिला करके प्रयोग देखा जाता है अलग अलग किया ऐसा नहीं कहीं कहीं अलग करते कहीं एक ही शब्द कभी बदल बदल के प्रयोग कर देते हैं क्वचित विधिना उपक्रम्य में उपासना उपसंभ जैसा देखिए कि कहीं कहीं विध से आरंभ करके ज्ञानार्थक होता है विध उपासनार्थक नहीं होता ज्ञानार्थक होता तो ज्ञानार्थक विध से उपासना का प्रसंग आरंभ किया और उसके बाद में उपासना शब्द के द्वारा उपसंहार करता है इसका अर्थ क्या है श्रुति यह मानती है कि वेद शब्द और उपासना शब्द समानार्थक है इसमें कोई भेद नहीं ऐसी श्रुति मानती है इसलिए दोनों को पर्याय रूप से अव्यतिरिक रूप से प्रयोग करती है जैसे यदेद ये सैदुप्त ऐसे वाक्य आया वहां हाँ तो ये ये जो इस प्रकार जानता है जो जैसा मैंने कहा उस प्रकार जानता है ये संवर्ग विद्या में तो समर्ग विद्या में वेद शब्द के द्वारा उपासना के विषय में कहा गया और इत्यत्रा ऐसे वाक्य में आगे जाके देखेंगे ये तो चार एक में आ गया और चार दो में देखते हैं छंदों के उपनिषद में अनुमा दाम भगवो देवदाम शाधी याम देवदाम उपास उपासना शब्द का प्रयोग तो जो वेद शब्द से कहा गया उसको ही बाद में उपासना शब्द के द्वारा भी कहा तो राजा जाकर के पूछता है राइको को अनुमेदाम भगवो देवदाम शाधी आप जिस देवदा की उपासना करते हैं उसी देवदा को आ, उसी देवदा को उपदेश मुझे दीजिए ऐसे शाधी शासन करिए उपदेश दीजिए ऐसा करके राजा प्रार्थना करते हैं वहां उपासना शब्द का प्रयोग हुआ और वेद शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए इस प्रकार बहुत शब्द को लेकर ऐसा आप कोई निश्चय नहीं कर सकते तो तात्पर्य देखना पड़ेगा और वेद हमेशा गूढ़ भाषा में बात बताती है वेद की जो भाषा है ये एक प्रकार की गुप्त भाषा होती है और ये इसी को समाधि भाषा भी कहते हैं यानी बहुत एकाग्रता से जिस जिसने मन को सम्यमित किया और समाधि का अनुभव किया उसी को यह भाषा समझ में आती है इसलिए इसके समाधि भाषा भी बोलते हैं इसलिए आपके बुद्धि उतने स्तर पर पहुंचने के बाद ही वो समझ पाते हैं नहीं तो सुनते तो रहते हैं लेकिन अर्थ का भान नहीं होता यही यहां चिंतन करना चाहिए इसलिए ये शब्द को लेके भेद नहीं है क्वचित और दूसरा इसके व्यक्रम में देखिए कभी उपासना से आरंभ करते हैं वेदा में समाप्त करते तो क्वित उपासिना उपक्रम्य उपासना मान उपास क्रिया से ये उपासी शब्द बना दिया आस धातु है उपसर्ग है और इसमें धातु निर्देश में इक का प्रयोग होता है तो उपासी ही ऐसा बनाया जाता है जैसे हरि वैसे बनाता है और उसके बाद उसमें त्रिदिया लगाते तो उपासिना बन जाएगा हरिणा तो उसका अर्थ होगा उपास क्रिया के द्वारा इक तिब धातु निर्देशे ऐसा एक वार्तिक आया सिद्धांत को में तो धातु के निर्देश करने के लिए इक और का भी प्रयोग होता है जैसा गच्चि ना ऐसा भी कहा जाता है गच्चदीना कहने से गच्चदी के द्वारा ऐसा अर्थ नहीं है गम धातु के द्वारा यानी गम धातु का जो अर्थ है उसको गच्चदी ही कहा जाता है सामान्य में गच्छी गच्छी गच्छे होता है वो तो लटका रूप हो गया लेकिन वो गच्चदी में एक तिप लगा करके वो ती नहीं है वो ती, वाला ती नहीं है ऐसा रूप बने इसमें तो इस प्रकार से यहां त्रिदिया में कर दिया गच्चिना ऐसा बोलने की जगह उपासिना आस धादु में बना दिया उपासी क्रिया के द्वारा उपक्रम करके आरंभ करके विधिना विध धा के द्वारा ये भी ऐसे ही बना करके कर दिया विधिना विध धा के द्वारा उपसंहार करते हैं तो ये भी दिखाई देता है जैसे मनोब्रह्मित मन को ब्रह्म मानकर के उपासना करो ऐसा कहा फिर बाद में आगे कहा भादिज तपद कृत्या यशसा ब्रह्म वर्त सेना फिर बाद में वेद क्रिया का प्रयोग किया जो इस प्रकार मन को ब्रह्म मान करके उपासना करता है उसको बहुत बड़ा फल होता है वो भादिज तपदिज कृत्या यशसा ब्रह्मवर्त वो उपासक तो कीर्ति के द्वारा यशस् के द्वारा सत्कर्म से प्राप्त जो ख्याति है उसको यशस् कहते हैं तो कीर्ति मन नाम के द्वारा कीर्ति सत्कर्म के द्वारा यशस् और धनादि के द्वारा भी होता है इसके द्वारा और ब्रह्मवर्चस है ना स्वाध्याय से लब्ध जो तेजस्विता है स्वाध्याय से लब, लब्ध जो बुद्धि तेजस्विता है उसी को ब्रह्मवर्चस् कहते इसी के द्वारा वो भादी चपती सब जगह भाजता है दिखाई देता है तपता है तो बहुत उनका नाम होता है ख्यादि होती है ऐसा कहा तो ये फल बताया उस उपासना का जो मन को ब्रह्मांड को उपासना करता है लेकिन यहां हमारा विषय तो उपासीदा से आरंभ किया और वेदा में समाप्त किया तो दोनों में एक ही में चला गया अब यहां आवृत्ति का कोई प्रश्न आवृत्ति का कोई उत्तर ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पूर्व आदि ने कहा कि एक एक बार कहा तो यह आवृत्ति नहीं है अलग अलग ऐसा करके कहा लेकिन ये उपासिता हो वेदा हो ये निध्यासनादि शब्द हो ये सब आवृत्ति के सूचक है ये अंदर निहित आवृत्ति शब्द का अर्थ यहां है तस्मा सगृद उपदेशेष्व भी सिद्धि इसीलिए आपके कर्मकांड के अनुसार नहीं है एक बार उपदेश होने पर भी यहां आवृत्ति सिद्ध हो जाती है आवृत्ति को मानना पड़ेगा और कहीं कहीं असगत उपदेशस्तु तो आवृत्त सूचक ये तो निश्चित है कि यदि असकृत उपदेश दिया बार बार उपदेश दिया तो आवृत्ति का सूचक है ही वो और एक बार दिया तो भी अर्थात आवृत्ति का सूचक हो जाता है आवृत्ति करनी पड़े इसलिए यहां उद्देश्य जो है आत्मा का साक्षात्कार है तो आत्मा साक्षात्कार पर्यन्द यावत जीव काल पर्यन्द श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़े अब आगे सूत्र की व्याख्या में इसका और विकल्प बताएंगे बोलेंगे कि, कि सबको ऐसा करना पड़ेगा यह नियम आपने बनाया तो प्रयोजन सिद्ध होने के बाद भी वो करते रहेंगे जैसे यहां कहा था कि जब चावल को कूटना है अब कूटने के लिए आपने कहा कि आप यावत जीव कूटते रहो तो ऐसा बोला तो क्या होगा फिर चावल कूदते कूदते फिर क्या हो जाएगा तो वो नहीं होता है तो इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता है निरंतर करते रहो ये भी नहीं तो आपको कहीं कुछ तो रोकना पड़ेगा तब उसके विषय में आगे बताएंगे देखो ये तो सामान्य नियम है कि श्रवण मन निर्ध्यासन को ब्रह्मज्ञान पर्यंत आत्मज्ञान पर्यंत करना ठीक है।, है अब उसके बाद की बात आत्मज्ञान हो गया समझ लो एक बार से किसी को हो गया तो उनके वहां समाप्त फिर आवश्यक नहीं वो करना चाहे तो करते नहीं करना तो नहीं कर सकते नियम नहीं है और उसके बाद यदि एक जीवन में नहीं हुआ एक बार हुआ तो ठीक है बहुत उत्तम है और नहीं हुआ एक जीवन में नहीं हुआ तो भी जारी रखना चाहिए जब तक नहीं हुआ जारी रखेंगे तो अगले जीवन में भी चले हम एक जीवन से समाप्त नहीं करते अगले जीवन में भी जाता रहता तो इस जीवन में जो प्रचुर पुष्कल रूप से जो श्रवण मनन किया है उसके जीवन पूर्ण हो गया सार्थ हो गया और आगे जाकर के वही सार्थक जीवन का प्रयोजन आगे और सार्थक कर देगा इस प्रकार से ये चलता रहेगा और अनेक जन्म संसिध आदि बना और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अनेक जन्मों के एकत्रित किए हुए जो फल है वो वहां प्रयोजन के रूप में आ जाएगा इसलिए उस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं ये एक टीका में ये श्रुति आदि का अर्थ दिया है तात्पर्य से अर्थ दिया आगे टीका देखिए आगे सूत्र के लिए विषय साक्षात्कार फलेशु प्रत्ययेश आवृत्त तो होत्वंदरमा अब एक और हेतु देते हैं विषय साक्षात्कार फलक जितने भी साधन हैं उसको विषय साक्षात्कार पर्यंत करना चाहिए जैसा आप एक सूत्र याद करते हैं व्याकरण आदि के सूत्र याद करते हैं उसका उद्देश्य क्या है सूत्र याद हो जाना ऐसा नहीं कि रोज दस बार बोले तो आवृत्ति हो गया ऐसा नहीं वो सूत्र याद होने तक आवृत्ति जारी रखना होता है तो इसीलिए वो उसका फल क्या है सूत्र याद होना फल है अब जितने बार में हो गया उतने बार में कभी दो बार में कभी तीन बार में कभी दस बार में पचास बार में भी नहीं होता तो जब तक है तब तक प्रत्येक की आवृत्ति करनी चाहिए ये एक सामान्य नियम है सामान्य बुद्धि से यह समझ में आता है इसमें कोई विकल्प नहीं और अब उसमें कब तक करना चाहिए प्रश्न नहीं इसके लिए और कुछ हेदु देते हैं लिंगा प्रमाण देते हैं सूत्र है लिंगाच और भी प्रमाण है लिंगादम और भी हेदु है और भी ऐसा लक्षण मिलता है जिसे हमें ज्ञात होता है कि प्रत्ययों की आवृत्ति फल पर्यंत करना चाहिए लिंगम में भी प्रत्यय आवृत्ति प्रत्यायती ऐसा कहा यह जो लिंग प्रमाण है ये भी प्रत्यय की आवृत्ति को प्रत्यायित करता है यानी समझाता है जो जानकारी दिलाता है तो प्रत्यय का अर्थ होता ज्ञान तो प्रत्याय यदि मैंने जानकारी दिलाता ये निज का प्रयोग है कौशल फॉर्म का प्रयोग है प्रत्याय कहा देखिए तथा ही उद्गी विज्ञान चांदोग्य चांदो परिषद अध्याय में उद्गी विज्ञान है उद्गीत उपासना के संबंध में ओंगार में सामवेदीय उद्गी और उसकी उपासना इसको प्रस्तुत करके उसको आरंभ करके यह कहा गया है क्या कहा आदित्यः उद्गी इत्येदत् पुत्र पुत्रदा दोषेण अपोद्य वहां आदित्य को उद्गी रूप में उपासना करने के लिए कहा आदित्यः उद्गी तो क्या है कि वो जो उपासक था अब यहां एक पिता पुत्र की कथा है समझ लो कि वह पिताजी ने आदित्य को उद्गीत मानकर के उपासना की थी ठीक है तो जब उन्होंने आदित्य को उद्गी के उपासना की तो उस, वो उस पिता को एक पुत्र हुआ था उस ऋषि को एक पुत्र हुआ एक पुत्र दो पुत्रता दोष है ना एक ही पुत्र हुआ था क्योंकि आदित्य एक है तो एक आदित्य को उद्गी मानकर के उन्होंने उपासना की थी तो एक पुत्र एक संतान उनका हो गया अब वो उस पुत्र को वो पिता उपदेश दे रहा है वो पिता उपदेश देता है उसी विद्या का उपदेश देता है देश देने के बाद कहते हैं देखो मेरी ऐसी गलती हो गई थी इसलिए एक पुत्र का दोषेणा कि एक पुत्र का दोष हो गया था कि पुत्र अनेक होने से अच्छा है पुत्र एवं लोक्य जय्या जग, ऐसा कहते पुत्र के द्वारा ही इस लो को जीतना चाहिए और संतान होना चाहिए ऐसा कहते तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने आदित्य को केवल मात्र आदित्य को लेकर के उपासना की थी इसलिए तुम एक पुत्र मेरा हो गया तुझे ऐसा नहीं करना तुम्हें कहा करना क्योंकि बाद में मुझे पता चला था कि ये मेरी गलती थी और उसमें कुछ और प्रकार से उपासना करने से और फल होता तो इसलिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें तो रश्मि गुमस्तम पर्यावर्तयात रश्मि बहुत्विज्ञानम तो बहुपुत्रदायदत सिद्धवत प्रत्यवत्ति दर्शे थी अब तुम्हें क्या करना है तुम तो आदित्य को मान करके नहीं करना फिर क्या करना आदित्य से जो प्रकाश निकलता है वो तो प्रकाश में जो रेशमिया होती है रेस देखिए उस समय भी उनको ये सब जान था अब प्रकाश में आपको क्या दिखाई दे रहा है तो सामान्य में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उन्होंने रिसर्च करके उसके अंदर जो किरणें हैं उनको अलग किया इसमें स्पष्ट होता है तो कितना विज्ञान उनके पास रहा होगा और कितना उस विषय में चिंतन रहा होगा तभी बिना कोई मिशन बिना कोई देके उन्होंने किरणों को अलग किया और प्रकाश और किरण अलग है ऐसा मान तभी तो यहां उपासना भी वैसे करता तो आदित्य तो प्रकाश एक रूप है लेकिन आदित्य के किरणें अनंत होते हैं ऐसा देखा उन्होंने तो ऐसा रश्मि तुम पर्यावर्तयात हां अब तुम्हें क्या करना है कि आदित्य को उपासना नहीं करना आदित्य के रश्मियों पर उपासना करना रश्मियों को ही उद्जीत मानकर उपासना करेंगे तो क्या होगा तुम्हारे अनेक पुत्र होंगे ऐसा करके उन्होंने उपदेश दिया आशीर्वाद दिया और बाद में वो पुत्र ने ऐसे उपासना की तो उनका अनेक पुत्र हो गए ऐसे वहां कथा है चांद गुपेश तो रश्मि बहुत्व तो विज्ञानम यह रश्मि बहुत्व तो विज्ञान विज्ञान यानी विदधत पुत्रता के लिए उसका विधान करता हुआ सिद्धवत् प्रत्यय आवृत्ति दर्श सिद्ध माने बिल्कुल वो सही है ऐसा मान करके प्रत्यय की आवृत्ति को करते अब ये प्रत्यय आवृत्ति क्या है क्यों अनेक रश्मि में उसको उपासना करना है तो एक बार करने से नहीं होगा ना अनेक रश्मि में अनेक बार करना पड़ेगा आदित्य होता तो एक बार की भी बात हो सकती थी किंतु यहां अर्थात प्रत्येक की आवृत्ति सिद्ध हो जाता है क्योंकि ये सभी प्रत्येक सभी रश्मियों में उनको उदगीत की उपासना करनी है तो इसलिए इससे भी ज्ञात होता है कि उपासनाओं में प्रत्ययों की आवृत्ति होती है ऐसा इससे ज्ञात होता है तस्मा तत्सामान्य सर्व प्रत्यय आवृत्ति सिद्धि ही इसलिए इसके साथ समानता देखेंगे यानी इस प्रकार की उपासनाएं और भी जितनी भी उपासनाएं आई एक उपासना में तो स्पष्ट हो गया कैसे से ढूंढ करके लाया अभी इसमें प्रत्येक आवृत्ति जानने के लिए वो अलग कर दिया वो एक आवृत्ति एक आदित्य में किया था तो एक पुत्र हुआ और यहाँ अनेक रश्मियों में करेंगे तो अनेक पुत्र हो रहा इसका मतलब ये आवृत्ति कर रहे हैं उसी को आवृत्ति कर रहे हैं उपासना एक है इसलिए तत्सामान्य सर्वप्रत्यक्ष आवृत्ति इसलिए इसी के साथ समानता रखते हुए हम ये अवश्य कह सकते हैं कि अन्य प्रत्ययों में भी अन्य उपासनाओं में भी इसी प्रकार की आवृत्ति करनी चाहिए ऐसा लक्षण से पता चलता है। इसकी टीका देखिए इसमें नीचे टीका है हे पुत्र तम रश्मीन आदित्यम च भेदे न पर्यावर्तयाद इति ऐसा गुरुजी ने उपदेश दिया गुरुजी उनके पिता ही है हे पुत्र तुम्हें क्या करना चाहिए तुम तो रश्मियों को और आदित्य को भेद करके अलग करके पर्यावर्तयात पर्यावर्तयात का अर्थ है तकारम अंदर अंतर्भाव्य पर्यावर्त ऐसा होना चाहिए रूप होना चाहिए था पर्यावर्त लेकिन गुरुजी ने इतना ही प्रयोग किया पर्यावर्तयात ये प्रयोग कभी कभी ऐसा होता है बोलचाल भाषा में है ना थोड़ा बहुत लंबा अक्षर को इधर उधर काटते हैं काट करके शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का जो है इसे आदत होती बोलते बोलते शॉर्ट हो जाता है। कई जगहों का जो नाम है शहरों का नाम है तो ये सब बोलते बोलते हो जाता जैसे दिल्ली है वास्तव में दहली ऐसा था दहली और दहली को बोलते बोलते वो हा खा गया तो फिर दिल्ली हो गया तो ऐसे हो जाता तो इसी प्रकार कभी बोलचाल भाषा में थोड़ा परिवर्तन और उपनिषदों में और इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है बोलचाल भाषा की जैसे शैली में बोलेंगे तो बोलचाल भाषा की शैली में ही बोली और यहां हमारे पहाड़ में बहुत जगह गांव नवगांव गांव ऐसा बोलते हैं तो पहले हमने सोचा ये नव गांव मतलब नयन गांव मतलब नयन विलेजेस ऐसा होगा ऐसा हमने सोचा लेकिन वो क्या है नवगांव नहीं है नवा गांव ऐसा था मतलब नया विलेज नया गांव ऐसा था वो वो बोलते बोलते नया का जो ना नाव का जो नावा वकार है वो खा गया वो गोल हो गया उसके बाद में वो वकार के स्थान पर अवकार हो गया व्याकरण के अनुसार ऐसा हो जाता है क्योंकि आव आदेश होगा नाव को आव आदेश होगा और उल्टा भी हो जाता है इसलिए आव के जगह पे अव हो गया और नव गांव ऐसा हो गया अब किसी को पूछो उसका अर्थ उनको मालूम नहीं वो सोचते नव हम तो पहले ऐसे सोच रहे थे कि नव गांव को नव गांव बोला तो वहां जाके देखा तो एक ही गांव है अभी एक ही गांव को नव गांव कैसे बोला तो उनको पता नहीं कैसे बोला ऐसा हो जाता है इसी प्रकार कभी कभी जो लंबे लंबे रूप है उसमें एक तकार का लोप कर देते हैं कि जैसा हेद्रय परिषद में आ, आया तदम तदम शब्द आया और वास्तव में वो क्या है तादा तमम को तदम ऐसा बोल दिया तो एक तकार लोभ कर इस प्रकार से हो जाता है माने तमम ब्रह्म का लक्षण बोल रहे वहां तो तदा बोलने के जगह पे तीन ता बोलना थोड़ा कठिन होता है तो एक एक ता लुप्त करके तदम बोल दिया तदम भी ही अर्थ होता है व्याप्तम क्योंकि तो तन धातु में निष्ठा करेंगे तो तदा बन जाएगा उसमें और आदिशय के अर्थ में तम लगाएंगे तो तदा ऐसा होगा ऐसा करते हैं यहां भी बोलते ये प्रत्यय भी ऐसा है अभी पिता पुत्र को उपदेश दे रहे हैं तो इसमें जो तात ऐसा होना चाहिए इसमें एक तकार लुप्त हो गया मध्य में एक वचन तुम योगा ये मध्य में एक वचन है आदेश के अर्थ में आता है विधि आदि अर्थ में लोट सूत्र से पर्यावर्तया उपासस्व इत्य इसका अर्थ क्या पर्यावर्त का अर्थ है उपासना करो ऐसी उपासना करो रेश्मियों को ही उदगी मान करके उपासना करो ऐसा उपदेश दिया गुरु जी ने एकस्य से एक संपाद्य उपासना में कि जैसा मैंने आदित्य को एक करके उपासन उद्गीध के संपाद्य पहले मैंने की थी कि उस उपासना के कारण मुझे एक पुत्र तुम हो गए हो और तुम तू तु, तुम तो तुमको क्या करना चाहिए रेशमीन उद्गीदे सम्पाद्य पर्यावरत और तुम्हें तो रश्मियों को मान करके रश्मियों में उद्गी को मान करके उपासना करनी चाहिए ऐसा करा ये तादंग आदेश है पर्यावर्त तुष्योस्तादंग तो अन्य तरह से सूत्र से तादंग आदेश हो जाता है उसका भी अर्थ मध्यम पुरुष एक नोट लगा मध्यम पुरुष एक का अर्थ होता है तदो ब्रह्म बहव से पुत्र ऐसा यदि तुम करोगे तो बहुत पुत्र हो जाएंगे सिद्धवत प्रत्यवृत्तिर्दर्शिताेतर लिंग इसी में प्रत्य आवृत्ति को सिद्ध मान करके यानी प्रत्यय आवृत्ति उपासनाओं में है ऐसे मान करके ये गुरुजी ने यह उपदेश दिया है इसलिए वैसा ही सर्वत्र मान लेना चाहिए तेन प्रकृत प्रकृतन उद्गी प्रत्ययन साक्षात्कार फलतया ध्यान वा सादृश्यादि यत इस प्रकार यह उद्जीत उपासना के विषय में जैसा निर्णय हुआ उसी प्रकार साक्षात्कार ध्यान भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ध्यान और उपासना में कोई अंतर नहीं धेय चिंताया होती है और उसी ध्यय चिंतायाम धाधु से संद करके ये निधिध्यासन शब्द बनाया हुआ निपसर्ग पूर्वक तो निध्यासन मन बार बार ध्यान करने का निरंतर ध्यान का अर्थ वहां निकलता है इसलिए एक ही अर्थ में हो गया इसीलिए सादृश्य यहां है तो वहां आवृत्ति है उपासना में तो यहां भी आवृत्ति करेंगे सर्वप्रत्ययेशु अहंक्र उपासनादिशु श्रवनादिशु इत्यर्थ भाष्यकार ने सर्व प्रत्ययेशु का कहा कि सर्व प्रत्यय में किसको लेना चाहिए तो टीकाकार स्पष्टीकरण करते हैं कि सर्व प्रत्यय शब्द जो भाष्यकार ने प्रयोग किया उससे अहंक्र उपासना और श्रवणादि दोनों को लेना चाहिए क्योंकि यहां दोनों की चर्चा हो रही है आग्रह उपासना जो उपासना में श्रेष्ठ है और ज्ञान के निकटतम उपासना इसलिए आंग्रह उपासना और इसी प्रकार श्रवणादियों में भी प्रत्येक आवृत्ति ऐसी करनी चाहिए अब जो है यहां बहुत सुंदर विचार अभी आरंभ होगा अब एक क्या कहे पूर्व पक्षी आपका आप तो प्रत्येक आवृत्ति की बात करते हैं ये आपके लिए शोभा नहीं देता क्यों ये आवृत्ति की बात जो है ना इसलिए आपको शोभा नहीं देती क्योंकि आपके जो ब्रह्म है निर्गुण है निर्गुण ब्रह्म है अब पहले तो ये मुश्किल है कि निर्गुण ब्रह्म की प्रत्यय ही नहीं बनती है कोई उसका आकार विकार तो है नहीं, ही नहीं प्रत्यय नहीं बनती है। और जैसा तैसा प्रत्यय मान भी लो तो फिर उसकी आवृत्ति करने क्या जरूरत है क्योंकि आवृत्ति तब करनी है कि एक अंश समझ में आया एक बार दूसरे अंश समझ में आएगा दूसरे बार में तीसरे अंश समझ में आएगा तीसरे बार में अब एक वस्तु को आपको चारों तरफ से देखना हो जानना हो अंदर बाहर जानना हो तब आपको बार बार करनी होती है तभी सही जाना होता कोई भी आप याद करना प्रयत्न करते हैं कुछ भी करते हैं तो एक अंश आ गया दूसरा अंश आ गया तीसरा अंश आ गया ऐसे से होता है अब आपके जो ब्रह्म है ना जिसकी आवृत्ति बता रहे हैं उसका कोई अंश है क्या कोई अंश नहीं तो फिर क्या करेंगे वो नहीं करवाता आप आवृत्ति आपका आपके यहां आवृत्ति चलेगी नहीं किसे कैसे आवृत्ति करो एक रूप है वो और आप उसको निरम से निरवय बोलते हैं फिर बोलते हैं प्रत्येक आवृत्ति करो तो ये सही नहीं बैठेगा ऐसा ये हमारे सिद्धांत एकादेशी है वो विस्तार से बताएंगे वो तो सारा तर्क देंगे आपके मन में जितने तर्क बैठे हुए सारा तर्क वो देंगे देखो बहुत पहले से भाष्यकार ने सारा सोच रखा है कि ऐसे हमारे शिष्य आएंगे फिर ऐसे ऐसे उन को संशय करेंगे उनको उत्तर लिखना पड़ेगा नहीं तो ये बिगाड़ देंगे तो ये समझ करके उन्होंने पहले ये सब सोच करके रखा क्योंकि आप सोचेंगे हम निर्गुण ब्रह्म है तो निर्गुण ब्रह्म को एक ही बार कर दिया हो गया हम एक बार करके तत्वमसी का श्रवण कर लेते हैं फिर आगमन कर देते हैं हो गया वही पूर्ण हो गया ऐसे सोचेंगे तो बोलते हैं नहीं नहीं ये और भी कुछ इसमें है तो उसका अभी रहस्य उद्घाटन करना चाहते हैं इसलिए एक तकड़ा पूर्वक देंगे यहाँ पहले तो अधिकरणार्थ तस्य निर्गुण ब्रह्म विषयत्व आक्षिपति आप कहते हैं अधिकरण का अर्थ आपने कर दिया मतलब आवृत्ति रेसाद लिंगात च ये सूत्रकार ने दो सूत्र बनाया और सूत्र के अनुसार निष्पक्ष रूप से भाष्यकार ने भाष्य लिखा टीकाकार ने टीका लिखी सब कुछ हो गया ये अधिकरण का अर्थ हो गया लेकिन वो विषय कुछ और चला गया यानी आ, आप जिस ब्रह्म को पकड़ करके बैठे हैं आपके ब्रह्म की बात सूत्रकार नहीं कर रहे ऐसा लगता क्यों आपके ब्रह्म में तो आवृति नहीं हो सकती है ना निरा निरा निर्गुण वहां कौन सी आवृत्ति करेंगे आपके ब्रह्म की बात नहीं है ऐसा शायद कोई सोच सकता क्योंकि हमें हमेशा प्रतिपक्ष के बारे में चिंतन करना चाहिए इस विषय में कौन कौन प्रतिपक्ष आ सकता है शास्त्र में नायों में कहा है उपायम चिंत प्रातः अपायम चा भी ऐसा कहा कोई भी विषय में चिंतन करते समय या कोई भी सामान्य कार्य भी लौकिक कार्य भी हो को किसी भी विषय में चिंतन करते समय दोनों का चिंतन करना चाहिए जैसे आप उस विषय को प्राप्त करने के लिए करने के लिए उपाय के चिंतन करते मतलब आपके अनुकूल चिंतन करते उसी प्रकार उस विषय में अपाय अपाय यानी प्रतिकूल जो आपके तरफ विघ्न के रूप में बाधा के रूप में विवाद के रूप में या कभी युद्ध के रूप में किसी भी प्रकार आ सकता है ऐसे विषयों का भी चिंतन कर लेना चाहिए दोनों का चिंतन करने के बाद में उपाय हो गया तो ऐसा करेंगे यदि अपाय आ गया तो हम ऐसा करेंगे ऐसा होगा ये जो हमने सुना जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं सरकार जितने भी प्रोजेक्ट बनाती है वो कंपनियों को देते हैं जैसे आप उदाहरण के लिए हमारे यहां रोड बनने वाला तो ये रोड बन रहा है रोड के लिए बहुत पैसा दिया सबको टेका दे दिया सब कुछ दे दिया इसमें क्या होता है यह टेके का अंतर्गत एक हिस्सा ऐसा भी रखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट जब लागू करने जाएंगे तो विरोध आएगा क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे पूर्व पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में बैठा हुआ तो ये सारे आएंगे और लोगों को खड़ा कर देंगे हड़ा करेंगे करेंगे वो करेंगे तो उसको मैनेज करने के लिए भी इसी में इसी टेके के अंदर ही भी पैसा रखा जाता है कि ये जब करने जाएंगे इतना सब हड़ा हड़ा होगा और फिर उनको पैसा देना ये करना वो करना जो भी करना है और उसके लिए इतना पैसा वो भी इसी में अंदर्भूत होता है तो उसके बिना चलेगा नहीं कोई भी कार्य ऐसा होता इसलिए कितने साल तक भी होता है उनके आप सोचते हैं ये कैसे पैसा लाते वो दोनों टेके का अंदर कर दिया उपाय का ठेका भी है अपाय का ठेका भी है दोनों का टेका दिया तो दोनों मिला करके लेकर के लाभ करते ऐसा हमें भी करना चाहिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए सोचना चाहिए कि इसके क्या क्या लूप फॉल्ट क्या क्या होता कहां है कहां कहां छिद्र है कहां कहां हम फिसल सकते हैं और क्या क्या अपाय दुख हमें आ सकता है इसके वजह से ऐसा सोच लेना चाहिए सोच करके उसका उपाय सोच के आगे करना चाहिए कोई भी कार्य मतलब कितना भी शुभ कार्य हो सभी कार्य में ऐसा अब जो ध्यान आज जब आदि करते हैं अब वो उसमें भी ऐसा होता है आप सोचते हैं मैं ध्यान करूंगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं कई लोग बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं तो उनको क्या परेशानी ऐसा सोचते हैं लेकिन वो भी होता है तो ध्यान कर रहे हैं आप ना अब जैसा अभी घर में कोई बैठ करके ध्यान कर रहा है पति है पत्नी है कोई भी बैठ कर ध्यान कर तो अभी पत्नी ध्यान करती है तो पति परेशान हो जाएगी तो पति परेशान होकर के हला करने लगेगा और पति ध्यान करेंगे तो पत्नी परेशान हो जाएगी ऐसे भी होता है अब पति पत्नी छोड़ो सात लोग भी है एक आश्रम में अनेक कमरों में रहते हैं तो एक कमरे में बैठ करके ध्यान कर रहा है दूसरे कमरे वाला सोचेंगे ये तो बैठ के ध्यान करता मुझे सब कम मुझे करना पड़ता और इनका ध्यान ठीक नहीं है उनको जाकर के टक टक करके बुलाए कहते नहीं तो वो तो मतलब किसी भी प्रकार देखेगा तो वो किसी को परेशान नहीं कर रहा तब भी वो परेशानी आ जाती है उसका स्वभाव होता है इसीलिए आंतरिक साधन हो बाहर बाहर का कार्य हो कोई भी कार्य में उपाय और अपाय दोनों का चिंतन कर लेना चाहिए उससे क्या होता है वो कार्य मजबूत हो जाता है वो कार्य बिल्कुल सिद्ध होगा केवल आप उपाय चिंतन करके बेनिफिट ही देकर करके जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शंस जब आएंगे उसके विपरीत कोई आएंगे तो आप हिल जाएंगे फिर आप रास्ते में आधा में ही कार्य को छोड़ देंगे वो फेल हो जाता है इसलिए मिला के चलना पड़ेगा इसीलिए यहां ये पूर्व पक्ष ला करके विचार किया जाता है कि ये हम सर्व प्रत्यय आवृत्ति को कहेंगे तो इस प्रकार के विचार यहां प्रकट हो सकता है कोई प्रश्न कर सकता और फिर इसको छोड़ सकता है क्या आक्षेप है देखिए भवतु नामा साध्य फलेश प्रत्यय शु आवृत्ति अत्राह। आह यहां कोई कहता है हमारे ही पक्ष के कोई कहते हैं कहते हैं कि आत्रा कोई आगा क्या कहता है कि ठीक है भवतुनामा एक प्रेस है एक प्रयोग है कि ठीक है भले ही हो हिंदी में कहते हैं भले ही ऐसा हो क्या कि साध्य प्रत्यय आवृत्ति साध्य फल जो प्रत्यय है उपासनाएं है जिसका फल साध्य है अब सिद्ध करना अब सिद्ध नहीं है बाद में सिद्ध करेंगे तो साध्य रूप फल देने वाले जितने भी प्रत्यय है उन प्रत्ययों में आवृत्ति भले ही हो हम मान लें, हम मान सकते हैं ठीक है, है। किंतु यह आपके काम के नहीं है यह बोलना चाहते क्यों तेषु आवृत्ति साध्य से अधिशय से संभव कारण क्या है कि आवृत्ति करते करते उसमें कुछ विशिष्टता उत्पन्न हो जाएगी वो आदिशय से अधिशय तम जातिशय तर अतिशय तम हो जाएगा साधन करते करते उसमें कुशलता आ जाएगी जिस जिसका भी आप अभ्यास करते हैं साधन का उसमें कुशलता आती है इसमें मनशास्त्र में यानी साइकोलॉजी में ऐसा कहा उनका एक सामान्य नियम है कोई भी कार्य को कोई भी अभ्यास को आप 21 दिन तक निरंतर करते हैं 21 दिन तक निश्चित समय पर निश्चित रूप में 21 दिन करते हैं इसलिए हम 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो कहते हैं कि 21 दिन तक करने से वो आपका हैबिट बन सकता है यानी वो आपका आदत हो सकती है ऐसा होता है निरंतर उसी 21 दिन तो आप पूरा लगाव से किया और उसी को यदि 90 दिन तक करता है तीन महीने तक करता है तब कहते हैं वो आपका स्वभाव बनता है मतलब फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे वो आपका आपके साथ हो जाएगा आपके अंदर बोध मन में चले जाएगा तो पहले करने पर 21 दिन तक तो आप दूसरे आदत से इस आदत में आ जाएंगे मन आदत को आप बदलना चाहते हैं तो उस कार्य को 21 दिन तक निरंतर करें तो बदल जाता है वो आवृत्ति से होता है तो उसके बाद क्या 90 दिन करेंगे, और उसमें अधिश्चय हो जाता है यानी यह पक्का ही हो गया फिर तो नब्बे दिन करने तक करने के बाद में आप जिंदगी में कभी भी उसी के आवृत्ति को आप करना चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा जैसा कुछ दिन पहले किया हो जैसा हो जाएगा कभी कभी हम लोग भी ऐसे देखते हैं बहुत साल हो गए हमारे व्याकरण सूत्र है और यह सब रट करके बहुत साल हो गए अभी तो रोज तो रट नहीं रहा सालों पहले पच्चीस साल समझ लीजिए पच्चीस साल पहले होगा या तेईस सा, साल तेईस चौबीस साल पच्चीस साल पहले सब व्याकरण का और सूत्र सूत्रा है कभी कभी जो रटे हुए सूत्र है कभी हम देखते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा एकदम उपस्थित रहता ऐसा नहीं लेकिन एक बार देखने के बाद में ऐसा फिर आ जाता है क्यों पहले आपने रेटा है तो आप एक बार देखते हैं दो बार देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं तो जो रेट करके रखा है वो उपस्थित हो जाता है उपस्थित होकर के वो तुरंत आपको स्मरण में आ जाता है फिर आ, वो धारा प्रवाह आ जाता है ऐसा होता है तो इतने साल पहले करने पर भी जो रेट करके रखा जो अंदर चला गया है और किसी प्रकार आप क्योंकि सभी सूत्र हम प्रयोग करते नहीं कभी कोई सूत्र प्रयोग करते कोई कभी कभी आता है अभी जब वेदांत पढ़ रहे होते हैं व्याकरण सूत्र का कम प्रयोग होता है या अन्य सूत्रों का भी प्रयोग कम होता है लेकिन यदि आप रट करके रखा है मैंने अभ्यास करके रखा तो आपके जिंदगी में काम आएगा ये शास्त्र जो कहा था बिल्कुल सही होता है ऐसा अपने आप अनुभव में आता है इसी प्रकार यहां भी आप आवृत्ति करेंगे तो साध्य में कुछ अतिशय को उत्पन्न करेगा अवश्य उत्पन्न करेगा ये अच्छी आदतें भी ऐसे हैं बुरी आदतें भी ऐसे हैं ये एक के लिए नहीं कहा जो इक्कीस दिन की बात है कोई बुरी आदत है तो वो भी ऐसे हो जाता है वो पक्का हो जाता है अच्छी आदत है वो भी ऐसा वो ऐसा अतिशय को उत्पन्न करेगा ये तो ठीक है किंतु अब यू किंतु मन आपका जो ब्रह्म है परब्रह्म विषय प्रत्यय ये पर के विषय में जो प्रत्यय है ना ये परब्रह्म विषय ज्ञान क्या है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं आत्मबोधम पर समर्पयति तत्र किमर्था आवृत्ति रीति वहां किसके लिए आवृत्ति होगी क्योंकि वहां कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता आपने कहा नो अर्ध उसमें कोई वृद्धि नहीं होता नो खनिया और कोई कम भी नहीं होता तो जिस जिसको कुछ करने से वृद्धि नहीं होती है और जिसको नहीं करने से कम नहीं होता है ऐसे में हम वहां आवृत्ति क्यों करेगी किस प्रयोजन से करेंगे आप बताइए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बोलते क्यों वो ब्रह्म को आपने ऐसा माना है कुछ भी फर्क अभी आपको ब्रह्म को ऐसा मानना पड़ेगा आवृत्ति को सार्थक करने के लिए कि हमारा ब्रह्म में भी कुछ फर्क होता है ऐसा मानना पड़ेगा ऐसा मानेंगे तो फिर अभी तक जो कुछ किया सब गया क्यों अब तक तो आपने ब्रह्म को तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव बार बार कह करके उसको सिद्ध करके आया अभी पिछले अधिकरण में भी कहा मुक्ति में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और ब्रह्म मुक्तिया ब्रह्म मुक्ति अवस्था ये शब्द प्रयोग किया तो ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है आत्मा जो मुक्ति ऐसे कहकर के आपने तो इतने भी अंश में हमने बहुत प्रयास किया थोड़ा ब्रह्म में कुछ ना कुछ मानो बोला लेकिन इतना भी आप मानने को तैयार नहीं हुआ और हमको खारिज करते गए और अभी आके बोल रहे कि आप आवृत्ति करो फिर हम आवृत्ति क्यों करें इसलिए आपके आपके आप ब्रह्म में आवृत्ति नहीं हो सकता हमारे हो सकता है क्योंकि हमारा ब्रह्म सगुण ब्रह्म है और उसका एक अंश का ज्ञान एक बार दूसरे अंश का ज्ञान दूसरे बार और करते करते वो पूरे अंश का ज्ञान हो जाएगा इत्यादि इत्यादि हम तो कथा बता सकते हैं आपके ब्रह्म की कोई कथा होती नहीं नहीं हो सकता इसलिए नित्य बुद्ध उक्त स्वभाव और नित्य बुद्धम उक्त स्वभाव तो रहने दीजिए और वो भी क्या है आत्मभूतम तो प्रत्येकात्मा है ऐसा का ब्रह्म आत्मा फिर परम ब्रह्म ऐसा ब्रह्म को आप समर्पित करते हैं ऐसा ब्रह्म की स्थापना आप करते हैं। अब इस ब्रह्म में कीमत था आवृत्ति देखिए कैसा प्रश्न पूछा अब भाषेकार स्वयं बोल रहे तो बिल्कुल बिल्कुल सीधा है और एकदम तकड़ा है इसको समझाना कोई आसान नहीं है क्यों अभी ब्रह्म में कोई लक्षण कैसे मानेंगे आप कोई कम ही नहीं मान सकते आवृत्ति क्या करेगी अभी प्रश्न इसलिए बोलते सीधा पूछा ना किमत था किसके लिए आवृत्ति करना आवृत्ति कुछ नहीं करता अच्छा अब क्या है इसलिए क्या करना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है इसलिए सगृतव च ब्रह्मात्मत्व प्रती अनुपत्ते आवृत्ति अभ्युपगम चेत कि सकृत श्रुदौ एक बार सुनने पर ये क्या है जब पूर्व पक्षी ने किमर्था आवृत्ति करके आक्षेप कर दिया बहुत बड़ा बहुत बड़ी समस्या खड़ी करती ये कोई छोटा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है ऐसा क्या करेगा ऐसा सोचा तो वो वहां बैठा हुआ था दूसरा साधक जो थोड़ा वेदांत के तरफ था वेदांत के पक्षवादी थे उन्होंने कहा था, हो सकता है हम एक इसमें समझौता ऐसा करेंगे कि सगृत ब्रह्मात्मत्व अप्रती ब्रह्मात्मत्व प्रतीति थी, प्रती थी एक बार सुनने से ना इस प्रकार ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि ब्रह्म बड़ा व्यापक है और उसका स्वरूप भी बहुत सूक्ष्म है नित्य शुद्ध बुद्धम स्वभाव है और वो बहुत मुश्किल है बहुत ही सूक्ष्म है सूक्ष्मतम है अनोरणीय दो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है ऐसे में वो ब्रह्म का ज्ञान एक बार सुनने से नहीं हो पाता है ब्रह्मात्मा तो प्रति अप्रतीत नहीं होता इसलिए आवृत्ति करनी पड़ेगी एक बार सुन करके फिर थोड़ा और सुनना थोड़ा और सुनकर ऐसे थोड़ा धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा ऐसे हम कहे तो देखिए ये जो हम सोच रहे हैं ना जिसका उत्तर आप सोचेंगे इस प्रकार होगा वही उत्तर भाष्यकार ने पूर्वक्ष में रखती है मतलब पूर्वक्ष उत्तर देगा इसका आप कहते एक बार सुनने से नहीं होता है इसलिए हमें बार बार सुनना पड़ेगा और बार बार सुनने से अबिवगम हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा ऐसा तो आप सोचेंगे इसके विषय में तो पूर्वादि कहता ना ना ना ना आपका इसमें नहीं होगा एक बार सुनने से नहीं होता है तो बार बार सुनने से हो जाएगा ऐसा जो सोच रहे हैं ना आप बिल्कुल गलत है क्यों आवृत्त हुआ भी दादा अनुभवते इसका क्या गारंटी है बार बार सुनने से होगा क्यों ऐसा है कि जो एक बार में अर्थ प्रतीति प्राप्त नहीं कर सकता तत्वम तो आदि वाक्य बोलो कुछ भी बोलो उसमें से एक बार में अर्थज्ञान नहीं होता तो बार बार कहने से कैसे होगा जैसा समझ लो अब इसका उदाहरण तो ऐसे देना पड़ेगा अब कोई शब्द का आपको अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया प्रयोग किया तो एक बार प्रयोग किया आपको नहीं आया तो वही शब्द बार बार प्रयोग करने पर आएगा क्या कहां से आएगा नहीं आएगा यह प्रमाण समझ रहे ना जो एक बार प्रयोग करने से कुछ पकड़ में नहीं आया जो आपके बिल्कुल विलक्षण शब्द है मैंने आप उससे कोई परिजित ही नहीं ऐसा कोई शब्द वो प्रयोग किया है तो फिर बार बार उसी को बोलते रहेंगे वही व्यक्ति या किसी भी प्रकार आभत्ति भी करते रहेंगे तो उसका अर्थ ज्ञान होगा बिल्कुल नहीं होगा ऐसा ही है यदि तत्वसी उपदेश करके वेदान्त का उपदेश करके एक बार में ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तो वही शब्द को बार बार कहने से ब्रह्म का ज्ञान होगा इसके लिए क्या है आपके पास प्रमाण क्या गारंटी है होगा ही नहीं इसलिए कहा आवृत्तों अपनी कद अनुपत है आवृत्ति होने पर भी जैसा आपने कहा ब्रह्मात्मा प्रती नहीं हो सकती है क्यों जैसा उसी का उदाहरण दे रहे यदि ही तत्वमसीवं जाति एवं वाक्य तत्वमसी इसी प्रकार का वाक्य आपका वेदांत में होता है तत्वमसी आदि वाक्य इत्यादि जो प्रयोग वाक्य है यह सगृमाण एक बार सुना गया इस प्रकार के जो तत्व वाक्य है जो एक बार सुना दिया ऐसा वह ब्रह्मात्मत्व प्रती न उठपाते वह ब्रह्मात्मत्व प्रती को उत्पन्न नहीं करता यह आपका कहना है एक बार सुनने से वो ब्रह्म अति सूक्ष्म है एक बार सुनने से ब्रह्मात्मत्व प्रती नहीं होगी तो बार बार सुनने से हो जाएगा ऐसे कहते यदि स आदि वाक्य एक बार उपदेश करने पर ब्रह्मात्मत्व प्रदी को नहीं करा सकती नहीं करा सकता है तब तो तथा तब तो तदेव उसी वाक्य को आवर्त्यम बार बार आवर्तन किए जाने पर उत्पादी उत्पादय उत्पादन कर देगा इति का प्रत्याश इसमें क्या प्रत्याशा इसमें क्या कैसे सोच सकते हैं इसमें नो no होप प्रत्याशा में मनो होप वो कोई होप नहीं है वहां तो ये एक ही शब्द जो आपको सुनाया समझ में नहीं आया फिर उसी तत्वमसी को बार बार सुनाता रहा समझ में गा आना नहीं आने वाला इसलिए ऐसे प्रत्याशा मत करिए उसी के लिए भी आप आवृत्ति नहीं मान सकते ये पूर्व पक्ष कहता कि आवृत्ति आपके इधर नहीं हो सकती आवश्यक नहीं है आपके आप क्या? तो वो अपने आप और पक्ष देता ना आप ये सुनकर के आपने इतने समय जो प्रवचन दिया आवृत्ति रसकृत आवृत्ति को रखने के लिए आप कोई और तर्क दे सकता है, अथ उच्चेता यदि आप ऐसा कहें मतलब आवृत्ति को रखने के लिए एक और आप युक्ति दे दे क्या है इसके पहले इसकी टीका देती अथ उच्चेता दे के बाद पहले अहंग्रह हाँ, उपासवणादय सविशेष निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार फलाविह उदाह इस जो वक्तव्य है इस वक्तव्य के लिए उदाहरण के रूप में अहंग्रह उपासना और श्रवणादि सविशेष निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार फल जितने भी वाक्य है इन सबको यहाँ समेट करके समझना तत्र अहंग्रह उपास्थिर आवृत्तिमंगी करो आग्रह उपास में तो आवृत्ति हो सकती है क्योंकि वो सगुण है साध्य फल है वो साकार सगुण उपासनाओं में तो आवृत्ति हो सकती है ये अंगीकार करके पूर्व पक्ष कहता है निर्गुण ब्रह्मणी अपरोक्ष्य अतिशय साध्यो नास्ती अब निर्गुण ब्रह्म के बारे में जब देखते हैं कि जो ये तो अपरोक्ष ज्ञान होता है निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है आत्म रूप में होता है आत्म रूप में होने, होने का मतलब अपरोक्ष रूप में होता है तो जिसका अनुभव अपरोक्ष रूप में होता है निर्गुण ब्रह्मणी अपरोक्ष अधिशय वो अपरोक्ष में कोई अधिशय नहीं लाया जा सकता आत्मा में कोई अधिशय नहीं लाया जा सकता तो ऐसे में अतिशय मैंने कुछ विशेष था नहीं लाया जा सकता तो साध्यो नास्ती इसीलिए कोई अधिशय वहां सिद्ध करने की आवश्यकता है नहीं यदि कोई अधिशय सिद्ध करना होता तब तो यह आवृत्ति काम करती तो आवृत्ति काम करके क्या अधिशय आप सिद्ध करना चाहेंगे कुछ भी नहीं होता है वहां तस्य नित्य अपरोक्ष कारण क्या है आप तो ब्रह्म को नित्य अपरोक्ष माना पहले ब्रह्म बाहर रहता है बाद में आप उपासना करके ब्रह्म को आवाहन करके फिर अंदर प्रवेश कराते हैं तो फिर कुछ क्रिया हो सकती थी जैसे आप ध्यान में कुछ ना कुछ क्रियाएं है करते हैं इसी प्रकार बाहर जो रखा हुआ ब्रह्म या बाहर स्थित जो ब्रह्म है उसको आवाहन करके अंदर ला करके फिर उसी के बारे में चिंतन करना इत्यादि कुछ भी होता तब तो आप कह सकते थे इसका कोई प्रयोजन है यह केवल आवृत्ति की बात नहीं ब्रह्म के विषय में कोई भी साधन का यही है समस्या ऐसे होगा नहीं हो सकता तो वेदांत विषय के जितने तत्व मस्या आदि वाक्य है इनको आवृत्ति के लिस्ट में नहीं रखना बाकी सवन विद्या के विषय में ठीक है सब सगुण विद्या के विषय है जैसा यमनेमादी विषय है आसन प्राणायाम विषय है अन्य अन्य विषय है पूजा पाठ इत्यादि सब में आवृत्ति हो सकती है लेकिन तत्व से आदि वाक्य में आवृत्ति की आवश्यकता नहीं वो तो एक बार में समझना है समझना है नहीं समझा तो फिर उसको पार करना मतलब एक ही पाठ की आवश्यकता है अभी ऐसे सालों तक पाठ चलाने की आवश्यकता नहीं है यह तो सीधी बात यह है कि एक बार सत्यमति सुनाओ और उसके बाद सारा ग्रुप को बाहर कर दो फिर नया ग्रुप बुला दो सबको हो गया ऐसे करके करना पड़ेगा इसका कोई और प्रयोजन तो हमें नहीं दिखता ऐसा बोलता तेन तत्र श्रवणादि आवृत्ति अनर्थिका इत इसलिए ब्रह्म के विषय में श्रवणादि आवृत्ति अनर्थक है ब्राह्मणों नित्य अपरोक्ष अब इसमें बीच में कुछ सोचें कि ब्रह्म नित्य अपरोक्ष होने पर भी तावदा अविद्या ध्वस्ते अभाव नित्य अपरोक्ष होने मात्र से अविद्या का नाश नहीं होता ब्रह्म नित्य अपरोक्ष है इतने मात्र से अविद्या का नाश नहीं होता तदर्थकम आगंतुक साक्षात्कार श्रवणादि आवृत्ति साध्यो अस्थित संकट तो ऐसे शंका कर सकते हैं ऐसे सोच रहा है वो इसलिए सकृत इत्यादि से कहा था कि ब्रह्मा अपरोक्ष होने मात्र से हमें प्रयोजन नहीं दिख रहा है क्योंकि अविद्या का नाश नहीं हुआ तो अविद्या के नाश के लिए और साक्षात्कार के लिए श्रवणादि के आवृत्ति हम करेंगे ऐसा करके ये बीच में कहा ना एक बार करने से नहीं होता है तो बार बार करने से बाद में हम आवृत्ति को करके प्राप्त कर सकते ऐसा इन्होंने आवृत्ति के विषय में पूछा था तब पूर्ववादी ने उत्तर दिया ना आवृत्त हो अभी तद अनुपवृत्ति आवृत्ति करने पर भी वो हो होने वाला नहीं क्योंकि एक बार नहीं हुआ तो वो कभी नहीं होने वाला ऐसा करके कहा था आगे भाषण में देखिए अथ उच्चेता अब ये है इसका समाधान के लिए आप अपने पक्ष में ये कह सकते हैं ये आप तर्क दे सकते हैं क्या न केवलम वाक्यम कंचित अर्थम कर्तुम शक्नोती क्या होता है कि हमारे तत्व आदि वाक्य समान जितने वाक्य हैं ना ये जो केवल वाक्य केवल वाक्य मैंने वाक्य मात्र तत्व मदि वाक्य मात्र यह देखिए जो हम लोग सोचते हैं इस विषय पर वो बोल क्यों हम तो ऐसे सोचते हैं तत्वमसयादि वाक्य जो है अर्थ को जान करने कई लोग ऐसे वेदांति लोग भी बोलते रहते तत्वमसयादि वाक्य में सब कुछ है और कोई करने की जरूरत नहीं बोलते हैं ये आप ये तर्क दे सकता क्या देख सकता है कि केवल जो वाक्य है ना ये किसी अर्थ को सिद्ध करने में समर्थ नहीं जैसा लड्डू ऐसा वाक्य बोल दिया नाम बोल दिया वो क्या अर्थ को सिद्ध करेगा थोड़ा मुख में पानी लाएगा बाकी कुछ भी नहीं कर सकता लड्डू सुनने से थोड़ा मुंह में पानी आता है लड्डू के याद आ जाते हैं इतने से होता है लेकिन वो लड्डू खाया हुआ जैसा नहीं होता तो केवल वाक्य प्रयोग किया ना तो ऐसा ही केवल तत्वसी वाक्य उच्चारित प्रयोग करने पर वो साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है ऐसा आप कह सकते साक्षात्कार तुम न सको साक्षात्कार नहीं कर सकता फिर क्या करना चाहिए कहते हैं उस तत्वमसी वाक्य के साथ में अतः युक्ति अपेक्षम वाक्यम अनुभाव्य ब्रह्मात्मत्वी और उसी के साथ में युक्ति जोड़ करके यानी जो वाक्य कहा तत्वमसी वाक्य उस वाक्य के साथ में युक्ति यानी मनन तर्क जोड़ा तर्क जोड़ करके वाक्य जब विचार करेंगे तब तो ब्रह्मात्मत्व का अनुभव वो करा देगा ऐसा आप सोचते हैं हम सब सोचते हैं क्यों तो ऐसा ही तो हमको पढ़ाया गया क्या है श्रवण करने से जो नहीं हुआ तो मनन करना चाहिए जो मनन करने से जब नहीं होगा तो निर्ध्यासन करना चाहिए अब देखिए इसको पूर्वक्ष में रख दिया भाष्यकार ये आपका जो विचार है अब इसलिए मैंने बोला ना ये भाष्यकार बिल्कुल खुलकर के विचार करते जब उनको मूड आता है वो बिल्कुल साफ साफ बताते कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो ये तो हम प्रसिद्ध जानते हैं कि श्रवण करने से नहीं होता मनन करना चाहिए मनन करने से नहीं होता निर्दन करना चाहिए या श्रवण के बाद मनन करना चाहिए तब ज्ञान होगा ऐसे ही तो हम प्रचार करते हैं ऐसे बताते हैं लेकिन वो वाक्य को यहाँ पूर्व में रखा पूर्व पक्ष अपने कह रहा है कि आप ऐसा सोच रहे की ये श्रवण मात्र से कार्य नहीं होगा और साक्षात्कार के लिए युक्ति के सहित वाक्य को पुनः मनन करना पड़ेगा मनन के बाद में वही वाक्य ब्रह्मात्मत्व को अनुभव करा देगा ऐसा आप सोचते हैं पूर्व पक्षी कहता यह सोच भी आपका गलत है ऐसा भी यह तो नहीं करा सकता नहीं होगा क्यों ऐसा मानने पर भी देखो तथा भी आवृत्ति अनर्थक क्यों ऐसे मानने पर भी आवृत्ति अनर्थक ही है आवृत्ति करने की आवश्यकता क्या क्यों क्योंकि साप ही युक्ति ही ये जो आप युक्ति की बात करते हैं मनन की बात ये जो मनन है सहृत प्रवृत्तवा समर्थम अनुभावेश वो एक बार मनन करने से ही या एक बार आप श्रवण कर लिया समझ में अर्थ समझ में नहीं आया युक्ति लगाया एक बार मनन कर लिया हो गया फिर भी आवृत्ति करना नहीं है ना आवृत्ति कहां से आ रही है आवृत्ति की आवश्यकता नहीं तो जो श्रवण किया हुआ अर्थ समझ में नहीं आया तो आप क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं चिंतन करने पर थोड़ी देर में आपको स्मरण हो जाता है जैसा आप हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तुरंत तो आपको समझ में नहीं आता तो थोड़ा आप चिंतन करते हैं तो बाद में समझ में आता है ऐसा होता है तो ऐसा यदि आप मानते भी हैं कि युक्ति के सहित यह करना चाहिए ऐसा मानते हैं तो भी हमारी दृष्टि से आवृत्ति की आवश्यकता तो एक बार श्रवण करो फिर एक बार मानन करो हो गया अच्छा युक्ति कितने बार लगा ये भी तो ये एक समस्या है ना आप रज्जू सर पर रज्जू सर पर रज्जू सर्प, सर्प बोलते रहते हो तो कि ये युक्ति है रज्जू सर को युक्ति वाला कितने बार कब, कितने सालों से बोल रहे हैं रज्जू सर्प रजू सर क्या क्या मतलब है क्या अब बार बार बोलने से रज्जू से कोई अलग सर्प निकला है क्या जो जो सर्प निकला तो वही को ही है और रज्जू भी वही को ही है और आप जो है ये बोलते रहे तो और कभी मृतिका घट ये सब युक्तियां हैं मृतघट है। का है। दृष्टांत और सारे वेदावंधी यही रटते रहते हैं, उनका कोई तीसरा मिलता ही नहीं तो ये ये बार बार बोलते रहते हैं, तो कोई प्रयोजन ही नहीं है वो लगता है वो एक बार जो है ना हम कहीं ऐसे सत्संग कर रहे थे कोई अंग्रेजी लोग थे मतलब अपरिचित लोग वो दो तीन थी, दो तीन चार दिन हमारे लेक्चर सुना जैसा भी है सुनने के बाद ये घटना सच्ची घटना है वो एक आकर के पूछती है एक लेडी थी है है। वाई सो मच इंपॉर्टेंस टू दिट पोर्ट एंड क्ले ये आपके साथ मतलब आपके कल्चर में ये पोर्ट एंड क्ले का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है वो देखती है हम जो बोलते हुए बहुत ये आती है बार बार और जो किताबों पढ़ती है उसमें भी देखते हैं तो वो देखता तुम बेचारे जो है असल तब से ही हो गया इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे हिंदू धर्म में क्या है फिर क्या कह सकते तो तब मैंने समझा ये बड़ा मुश्किल है वास्तव में सच है कि बार बार इसको थोड़ा बीच बीच में बदलना चाहिए इसे करके नए लोगों को समझ में नहीं आता हम तो ये बोलते बोलते अभ्यास हो गया कितने साल से सुन रहे हैं और उसी को फिर बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं हमें कोई मतलब नया ही लगता है कोई बात नहीं चलेगा लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको यह लगता है कि यह तो यह कुछ और नहीं जानते हैं। या फिर इसको बहुत बहुत कुछ इसमें कुछ तात्पर्य घड़ा और इसको लेकर ऐसा हो जाता है इसलिए ये पूर्वादि कहता है कि यहां युक्ति बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं अच्छा यो युक्ति बार बार लगाते हैं उससे क्या अर्थ निकलता है? ये आगे बताएंगे जिसको एक बार तर्क से समझ में नहीं आता उसको वही तर्क को बार बार कहने का मतलब वो अत्यंत मंदबुद्धि है उसका दिमाग तो बिल्कुल मिट्टी है जैसा आपको बोला मिट्टी का ही है वो काम करने वाला नहीं अब ये एक बात समझ में नहीं आया इतनी तो बार बार उसी को वही चीज रटाते रहेगा तो कहां समझेगा नहीं समझेगा इसीलिए आप बुद्धिमानों को पढ़ाओ मंद बुद्धि को नहीं पढ़ाओ ये बार बार करने की बात मत करो क्यों बार बार करने से आपका दर्शन ही बिगड़ जाए आपके ब्रह्म का स्वरूप ही अलग हो जाएगा क्योंकि कोई भी बार बार करता है वो यही सोच के करता है कि मैं कल जैसा किया उससे कुछ परिवर्तन हो गया ऐसे सोचता है ना आप 10 साल तक साधन करने के बाद में आय सोच सकते हैं कि 10 साल पहले जो मैं था वही मैं अभी हूं मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ आयन सोच सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं इसलिए क्या है थोड़े कुछ समय के बाद में पहले ब्रह्मचर्य में सफेद कपड़े में रहता है कुछ साल साधन करने के बाद में कुछ लगता है इतने साल साधन किया अभी भी हम सफेद कपड़े में और क्या शिखा रखना पड़ता है जनयू पहनना पड़ता है संध्या करना पड़ता है हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ मतलब कोई विकास नहीं हुआ तब वो सोचता है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए मतलब कुछ परिवर्तन होगा ना फिर कपड़ा तो बदल जाएगा सब कुछ बदल जाएगा फिर तो कुछ और मान सम्मान भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी तो ये सब बहुत परिवर्तन होगा तो ये परिवर्तन हम किसी भी कार्य में ऐसा परिवर्तन हम मानते ही है और उसके बिना हम कर नहीं सकते हमें कोई कहे कि हम ये काम दस साल तक करेंगे तो भी वैसे के वैसे रहेगा तो वो काम में कभी हम लगेंगे अब यह तो आपकी बात ऐसी है आप कहते हैं ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला अब कितने बाहर भी कितने तत्व में से सुनो कुछ भी करता रहो परिवर्तन का कोई नामो निशान नहीं तो ऐसे में फिर आप युक्ति को कितने बार आवृत्ति करोगे लॉजिक कितने बार लगाओगे उदाहरण कितने बार करोगे यह सब नहीं करना है एक बार में काफी है। और नहीं समझ में आया हो तो छोड़ो वो अपने बाद में समझेगा ऐसा करके साब युक्ति ही सागृत प्रवृत्ति बार्थम अनुभाव्य कोई युक्ति एक बार प्रवृत्त होकर के ही अपने अर्थ को प्रकट कर देगी इसीलिए इस दृष्टि से भी आवृत्ति नहीं हो सकती है ऐसा कहा और भी इनका भाष्य है और पूरा पैराग्राफ इसी के विषय में कहेंगे और भी एक तर्क दे देंगे ओम पूर्ण मत पूर्णम पूर्णा पूर्णस्य मुदस्मादाय पूर्वमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति, शांति, शांति